सुनो सुनो नर्मदा के भक्तों की कहानी ऐसी प्रसिद्धि है कि प्राचीन समय में शरसंधान में प्रवीण दो शबर तुम्हारे तट पर पशुओं का शिकार करने के लिए आए धनुष बाण लेकर शिकार करते हुए पशुओं के लिए दोनों में झगड़ा हुआ आवेग में एक दूसरे के ऊपर बाण चलाने लगी बाण समाप्त होने पर दोनों में मल युद्ध शुरू हुआ आखिर एक दूसरे को दांतों से भी काटने लगे इससे दोनों का शरीर क्षतविछत हो गया और नर्मदा तट की धूली व अभ्रक कणों से पटे हुए अंततः दोनों ही मर गए मृत्यु के बाद नर्मदा के धूली स्पर्श से दोनों को इंद्रत्व प्राप्त हुआ सुनो सुनो एक और कहानी नर्मदा के भक्तों की तुम्हारे तट पर स्थित वृक्ष की शाखा में एक वानर और वानरी रहते थे तुम्हारी जलधारा के आघात से वह जब टूट पड़ी तब वानरी का शरीर जल में बह गया उसको देखकर वानर भी जल में कूद पड़ा पश्चात दोनों ही मरने के बाद राजा और राजपत्नी के रूप में पैदा हुए बाद में दोनों तीर्थ यात्रा में निकलकर जब भृगु क्षेत्र में आए तब रानी ने अपना वानरी अवस्था का मस्तक भृगु क्षेत्र में पड़ा हुआ देखा तो राजा से बोली हे राजन देखो यह हमारा ही मुंड है हम दोनों नर्मदा के तट पर घूमने गए थे जिस वृक्ष में हम दोनों बैठे थे उसके टूट जाने के कारण हम दोनों ही मर गए थे उसी वानरी शरीर का ही यह मस्तक है नर्मदा के पवित्र जल स्पर्श के कारण हम दोनों ने राजकुल में जन्म लिया है यह आश्चर्यजनक घटना सुनकर सब लोग अचंभित हो गए उससे नर्मदा का महात्म्य समझकर लोगों की दृढ़तर श्रद्धा तुम्हारे ऊपर हो गई और सुनो और सुनो एक तीसरी कहानी किसी समय एक सबर राजा की कन्या घड़ा लेकर जल भरने के लिए तुम्हारे तट पर आई वहीं पर किसी सिंह ने उसको मार डाला परंतु तुम्हारे संबंध की महिमा ही से शबर कन्या देवताओं की वरदात्री त्रिनयनी दुर्गा की मूर्ति धारण करते हुए सिंह के ऊपर बैठकर विचरती रही और सुनो और सुनो चौथी कहानी कोई आदमी बहुत बड़े डील वाले अपने मदोनमत सांड को लेकर तुम्हारे जल में स्नान करने आया उसने सु तीक्षण श्रृंगों से अपने स्वामी को ही मार डाला तुम्हारे नाम की महिमा से वह व्यक्ति पांच मुख और दस भुजा वाली शिव मूर्ति का रूप धारण कर उसी वृषभ पर बैठा हुआ विचरने लगा अब हुई भक्तों की कहानी नर्मदे हर